विदुषापी वासना निवृत्त है ध्यान कर्तव्य विद्वान के द्वारा भी वासना की निवृत्ति के लिए कम करना पड़ेगा वासना तंग करता है ना बार बार ज्ञान के बाद भी प्रार की वजह से जब प्रवृत्ति हो रही हो उस अवस्था में हो सकता है वासना कोई आके तंग करें गलत काम करने में प्रेरणा देने लग जाए उन वासना की निवृत्ति के ध्यान में बैठे रहेगा तो कम ठीक रहेगा उसे बच सकता है संमे ज्ञानी है के ना कुछ गया वास्तव सत्य रह जाएगा वासना है भी किसकी रहेगी उसके वासना शास्त्र का प्रावधान में तो वही अनेक जन्मों से अभ्यास किया हुआ शास्त्र वासना रहेगी वो उसके लिए बाधक तो है नहीं और यह किंचित भिक्षा आदि लौकिक वासना भी रह जाता है शरीर की रक्षा के लिए जो व्यवहार के लिए जरूर न्यूनतम है उसके वासना संस्कार बना अनुसार करते रहा पहले अनेकों जन्मों से अतः उसकी वासना तो विज्ञान की अवरुद्ध है अतः वासना का क्षय करने वासना का नाश करने के लिए ध्यान आदि कुछ भी उसके लिए कर्तव्य नहीं है क्योंकि ऐसी कोई वासना ही नहीं है उसके पास जो उसके लिए किसी तरह की परेशानी हो आत्मा संग इंद्रजाल भी माइकमचल निर्णीते कुतो से वासना आत्मा आत्मासंग आत्मा है निर्णय हो गया ज्ञानी को आत्मा असंग उस वासना आदि का किसी का लेमात्र भी संबंध नहीं है और तत्त उससे कुछ भी है वासना हो चाहे मन हो चाहे इंद्रिया हो चाहे शरीर है जो कुछ भी जगत है तो अन्य सर्व क्या है वो इंद्रजालम इंद्रजाल माइकम क्योंकि सब के सब इंद्रजाल के वध माइक है माया और तत्कारत्मकमे भवती यदि अचल निर्णीत है यदि अचल तत्व कौन है आत्मा उस जगह निर्णय हो जाए उसे कुछ मन से वासना फिर चंचल मन और उसके वासना पर कहा रह जाएगा कोई नहीं रह जाएगा अब समस्या क्या है मन की चंचलता को आत्मा में चंचलता का आरोप लगा लिए हो और सत्मा चंचल है दे आदि बहुत चंचल मन है इसका मन बहुत चंचल है ये कहने अलग चीज है और व्यक्ति को चंचल कहने का अलग चीज है इसका मन चंचल कहना या व्यक्ति को चंचल कहने में अंतर नहीं है बहुत व्यक्ति को चंचल हम लोगों ने उसके मन की चंचलता को आत्मा अपने आप समाप्त हो जाता है मन की, जाता है। पर मन की असलियत मालूम हो जाए तो मन अपने आप भी शांत हो जाता है आप मन की असलियत को जानने की चेष्टा नहीं करते मन भी अपने असलियत को जानने नहीं देता है प्रयास भी करना चाहते हैं मन को जानना यानी आप अपने मन को नहीं जान पाते इसके कारण स्व अज्ञान अपने अज्ञान और अज्ञान के कार्य मनाली को जानने वाले अति होते हैं बहुत कम लोग हैं जो अपने अज्ञान को जान पाते हैं पता ही है नहीं चलता उनको उनके अज्ञान किस रूप में विजृित हो रहा है पता नहीं लगता अपने आप स्वतः मार बैठे मैं स्वोत्रिष्ट अज्ञान है इसे बड़ा और आप मानना ही ही अज्ञान अज्ञान है वो वो को उनको कोई पहचान नहीं ओ, पता उन में रहते हुए को मान लिया धर्म ब्रह्मज्ञी बहव स्वी विरला लोगों ने कहा विद्वान नीति नियत शास्त्र जो धर्म क्या नीति को जानने वाले विदुरादी लोग नियति को जानने वाले ज्योतिषी लोग शास्त्र को जानने लो बड़े बड़े पंडित वेदांत मारतंड लिखने वाले लोग हैं वे सूर्य है एक से कह उन विशेषणों को पढ़ोगे तो हसी आता है क्या विशेषण एक से एक पन्ना भर दो बार बोलो, बोलो दुनिया में भी एक बार बोलते हैं बराबर ही है भी हो गया। कम से तो कम दो या तीन बार तो बोला करो जैसे क्यों महान है ना ये की <laughs> है है कोई दो दो बार बार बार लिखने वाली है ना इसे तीन बार बोलो आपको <laughs> मेरा तो चार बार ना हो <laughs> बारेना <laughs> एक बार ऐसे दिया देहात कहानी बताते लोग ना एक आदमी था वही महात्मा गया सौम संप्रदाय का महात्मा था उसने मंत्र दिशा दिया चला सेवा किया चलो मंत्र कर देता हूँ कृपा कर ले मंत्र दिया सोहम सोहम सोहम सोहम जबता था कुछ दिन बाद वैराग्य आ गया, गया। वैरागी ने पूछा वे क्या कर रहे हो तुम जब तक करते हो महाराज गुरु जी कहे थे, थे क्या मंत्र दिए सोहम अच्छा बहुत बढ़िया नाम दिया लेकिन थोड़ी अधूरी है ये मंत्र अच्छा तो पूरा कर दो महाराज बड़ी कृपा है आप कर दो सामने दालिख देना सा दासोहम दा हो गए ठीक तो है दासोहम उसका चपरा कोई बात नहीं फिर वो सोहम वाला आया तो कहते है, एक हो रहा है भाई एक लिख देना को तो दासोहम सदा, सदा सदा सोहम एंट्री नमस्कार दुनिया ऐसी है, कोई आदि थोड़ी विशेष न ऐसा चक्कर मत पढ़ना। <laughs> में मत इसलिए वासना के चक्कर ध्यानी योगी बनने की प्रयास मेंस्तित्व जब तक आप उसको अस्तित्व दिए हुए हो तब तक तो वो अपना नाथ आँचते रहेगा अस्तित्व मत तो खत्म हो जाएगा अस्तित्व के ही कारण से आदमी के अंदर भय वगैरह सब कुछ आपने दूसरे का दिया तो भय रहेगा एक बार बहू आई नहीं नहीं शादी की हुई और पति जो है बार बार है, वरना ऐसे कर दो वरना बेचारी डरती थी पता नहीं वर्णा क्या करेगा पता नहीं वर्णा कुछ कुछ कर सकता है पता नहीं क्या करेगा पीटेगा पता नहीं क्या करेगा ऐसे होते हो तो ठंडी तो का दिन आ गया जल्दी पानी गर्म करो वरना उसको गुस्सा उसने एक ठंडा पार्टी लो वरना जो करना है कर ले तो अब अब ठंडा ही हो गया ठंडा पानी, पानी अब वरना वरना बोलना बंद हो गया बस तब तक थी जब तक जो इसकी एकड़ी चलती थी अब जाओ मान जब देखा आई तो मानने वाला ऐसे है ही नहीं ठंडा पानी तब ना हो गया जब तो आप दूसरे को जब तक तो मानते रहो तो कंपाते ही रहेगा डराते रहेगा नचाते रहेगा हम मानना बंद कर दो तो कहानी खत्म हो जाएगी तो इससे आप उसको तो तो मानते हो मेरा मन खराब है बैठ जाते हो मन सोचते हो वाह देख ला हमारे हिसाब से नाच रहा है मैंने खराब की एक्टिंग करी तो मांग किया और फिर अपने हिसाब से नाचना शुरू कर देगा बीच उसे मन क्यों उदास होता है आपको अपने खेचने के लिए नाटक करता है जान के उदासीनता है देखता है ये मेरी उदासीता को मानता है कि नहीं मानता है फिर मुझे प्रवृत्त करने के लिए प्रयास करता है कि नहीं करता है आप उसके पीछे पड़ जाते हैं अरे मन क्यों से हो गया पता नहीं चलो कोई गोली खाओ कुछ और पकौड़ी खाओ कुछ खाओ कुछ मिला भी खाया अरे तेजी आ जाए है? और की उदास तो निकाला आपने किसी तरह से तो समझ गया मन इसका मतलब जो है हमारा वैल्यू है हम चुप बैठते हैं तो ये परेशान हो जाता है मेरा चुप्पी से परेशान है ये बार बार वो टेस्टिंग करता है जैसे पुत्री बार बार मायके चली जाऊँगी मायके चले जाऊँगी डराती रहती है और कह दे ले टिकेट जा तो फिर दोबारा नहीं बोलेगी मायके जाऊँगी चलिए तो जाने दो आनंद ही आनंद कदम आनंद हो गया कमजोरी आप सच्चाई तो ये नहीं इसी कमजोरी में तो फायदा उठा रही तो, हाँ हो आप फिर डर है चली गई तो पीतो हाथ उठते रहते हो वो जोता दिखाती रहेगी फिर और क्या करेगी जाने दो उसके बिना पहले 25 साल जीता रहा और आज वो आ गई तो उसके बिना जी नहीं सकता क्या ये तुम्हारी तो मूर्खता था पहले पच्चीस साल की जिंदगी बीती की नहीं शादी से पहले कैसे बीती तेरी उससे साथ बीता था क्या आज वो आ गई है तो उसकी बना तुम जी नहीं सकता ये आदमी की बेवकूफी है जो उसके पीछे घूमते रहता है इसे दोनों में कमजोरियां हैं ना इसे एक दूसरे को दबाते हैं काम है। <laughs> और हम लोग आए तो दोनों की कमजोरी से रहते परेशानी नहीं इसीलिए कोई रहे तो ठीक ना रहे तो ठीक मस्ती में मत मस्त है आप तेरे तो कहते हैं अचं निर्णी कुतो मनसी वासना फिर उस मन में चंचलता की वासना पर कहां से आ सकती है नहीं आई भगवत प्रकृति किम आयातमता ठीक है।, है ऐसा हो गया प्रकृति किम आया प्रकृति में क्या लाभ होगा प्रकृति क्या था कहां से शुरू हुई थी कहां से कहां भाग गए हैं ये तो प्रसंग की बात हुई थी अति प्रसंग हो जाएगा यदि ज्ञानी भी बाहर प्रवृत्ति होने लग तो विधियों का उल्लंघन कर डालेगा मन मानी प्रवृत्ति हो जाएगी विधि ही प्रसंग था उसका उल्लंघन कहा था ना उसकी विस्तृत रूप हुआ एवं नास्ति ना प्रसंगो अभी कुतो स एवं नास्तिक प्रसंगो पिछले विद्वान के मामले में जिस अनुभव कर ले ब्रह्म ज्ञानी के मामले में कोई विधि निषेध आदि प्रसंग ही नहीं है कतोअ्यसंजन इसे ब्रह्म ज्ञानी का विधि उल्लंघन निषेध उल्लंघन रूप अति प्रसंजन कैसे हो सकता है अर्थात नहीं होगा फिर कहाँ हो गए इसे विधि निषेध का उल्लंघन वगैरह प्रसंग तस्व जिसके लिए विधि निषेध है अज्ञानी उनके लिए तसेवते प्रसंग उसी में विचार कर लेना ये विधि का उल्लंघ किया ते प्रसंग हो गया, विचार हो गया इसको पाप लग गया वहां चर्चा करना ब्रह्म ज्ञानी के में ये सब नहीं होता प्रसंगो प्रसंगता अति प्रसंजनम तब से कर रही अति प्रसंग टीका कार कहते हैं किसके यहाँ फिर अति प्रसंग होगा तब जवाब दिया जिसके लिए प्रसंग उसके किसके लिए प्रसंग है एवं क्लिष्ट ऐसा कहाँ देखा गया इत्य विध्य भावत्ती अति प्रसंग जनम सिया प्रसंग समय कटे आपने कहा देखा प्रसंग न होने पर अति प्रसंग न होता हो कहा देखा कदे सारा जीवन में एक अवस्था है जहां पर कोई विधि निषेध नहीं है कौन सा बाल अवस्था और दूसरा अतिवार, अतिवार में भी कोई विधि निषेध नहीं होना चल सकता है न उठ सकता है अति वार्धक हो गया है तो क्या करेगा जहां बैठा है वहीं डिब्बा लेके पिछाब करेगा <laughs> या बैग लटका लेगा आजकल मॉडर्न सिस्टम बैग लटका लेते हैं बेल्ट पे टांग लेते हैं अति वार्धक कागज है? तो कुछ भी नहीं कर सकती है इसलिए सारे विधि निषेध माफ है बाल अवस्था में अति अवस्था में दो अवस्थाएं हैं जहां पर प्रसंग नहीं विधि निषेध ना होने से वहां प्रसंग प्रश्न नहीं उठता बच्चा तो कहीं पिशाब करता है कहीं टिट्टी कर देता है, है कपड़े में कर देता है कमरे में कर देता है पूजा घर में कर देता है जहां बैठा वही कर देता है क्या विधि निषेध है उसको इसी तरह से ज्ञानी को भी कोई विधि से निषेध नहीं लागू होता अत उसके लिए अति प्रसिद्धि भी नहीं पुण्य पाप दोष में लागू होता विद्या बाबात न बालस्य बालस्य विद्या बाबात न दृश्यते बाल विधि का अभाव होने से उस बालकों के क्रियाकलाप में अति प्रसिद्धि पुण्य पाप दोष की प्रसृक्ति भी नहीं होता कुतो अति प्रसंग जब ऐसी है दृष्टांत दुनिया में ना, ना बालवत्त अस्य तो विदुषा ब्रह्मज्ञानी के लिए कुतोति प्रसंग क्यों क्यों नहीं क्योंकि बालक थोड़ी है विद्या इसके विधि विद्य का भाव है बच्चे के समान इसलिए ब्रह्मज्ञानी अति प्रसंगान ब्रह्मज्ञानी कैसा है अति प्रसंग अभाव वाला है क्यों विधि निषेधा भाव बालवत्थ के अनुमान हो गया ब्रह्मज्ञानी अति प्रसंजभा संकेत कर दिया इसे क्या के अनुमान तो होता है ना दृष्टान दाष्टा ये पक्ष में क्या होता है पक्ष दृष्टान्त सपक्ष क्ष सपक्ष विपक्ष बाल से विधि प्रयोजन लागू नहीं होता है।, और है ना इसको तो विधि लागू होना चाहिए बालक को विधि लागू नहीं होता है इसका प्रयोजक कौन है अग्ञत्षेदान वो हेतु यहां है नहीं ब्रह्म ज्ञानी में विषय तो लाभ होना चाहिए पूर्व पक्ष कहता है नज्ञित्व प्रयक आसन विधि लाभ होता है, है अल्पज्ञ आज्ञ को भी विधि निषेध नहीं है और पूर्णज्ञ सर्वज्ञ को भी विधि निषेध नहीं है जो अल्पज्ञ बीच वाला है उसी को होता पहले बता चुका हूं जो महान अज्ञानी है उसे कोई दोष नहीं वो भी मस्त और पूर्ण ज्ञानी है वो भी मस्त रहता है और हम और आप लोग जो बीच में पड़े हैं यही परेशानी में रहते हैं विघन क्षेत्र में फंसे त्योहार आ गया विजयदशमी आ गया अरे कहा त्योहार हे हाँ हाँ स्पष्ट हो रहा है ना ये सब प्रतीत हो रहा है तिथिया प्रतीत हो रहे हैं त्योहार प्रतीत हो रहे हैं उससे तो विशेष बनना भी चाहिए जबरदस्ती बनना चाहिए हम मस्ती में जब बन जाए तब खाओ नहीं मुझे विजयदश्मी को बनाना है अरे इसका अभियाज्ञानी है अभी अज्ञानी अरे वासना जब जगे तब बने और खाली हो गया उस दिन त्योहार मान लो है पुनः जी का है ना इन दिन दिन है शुभ वो इन दिन वारा शुभ वारा इन दिन योग शुभ योग जिस दिन मस्ती हो गया उस दिन सब तो शुभ है और जब मस्ती है ही नहीं सगरे ऐसे विघने ही विघ्न फिर भी त्योहार है करना पड़ेगा कमाल मैं सबरे से परेशान हो गया बिजली नहीं सबरे गर्म पानी नहीं नहाना नहीं हो रहा वारे। अब क्या में गर्म हो। हो है त्योहार है अज्ञानी के लिए निये <laughs> है मुहूर्त भी तो अज्ञानी के लिए ही होता यानी के लिए कहा गया अज्ञान में ही होता है इसलिए कई बार विज्ञानी को देख लगता है नास्तिक के कुछ मानता ही नहीं है तो न त्यौहार मानता है न पूजा न पाठ नजन वजन कुछ नहीं मानता है ज्ञानी जैसे कि पूर्ण नास्तिक को वैसे दिखता है नास्तिक क्या अंतर क्या है वो वेद द्वेषी होता है ज्ञानी वेद समर्थक होता है इतना वो कर्मल को निषेध नहीं करता है करने और करो बोलता है न खुद करने के लिए कहते हैं हमें जरूरत है हमारे तो है ही नहीं जगत ही कहा सर्व मिथ्या करने वाले को रोकता नहीं खुद करता नहीं कराता भी नहीं न करोती न कार न कुर न कारयन न कुरन न कारयन गीता में कहा, करता भी नहीं कराता भी नहीं दोनों से रहता है और करने वालों को रोकता नहीं सर्व कर्माणी है ना विगवानी गीता में कहा, विद्वान यही काम करते दूसरे को काम करो बोलता है जो करना चाहते उसको करो रोकता नहीं खुद ची कराता नहीं, नहीं करने वालों को रोकता है। ये विद्वान नहीं नास्तिक कैसे न करने वाले को रोक दे है? फूल तोड़ना पाप है बोलेगा नास्तिक। <laughs> रोकता है। वेत्तीस विधय सर्वेशते हैं न किंच बालक को छवि नहीं जानता है ना अनपढ़ है अगमान अज्ञानी है इसलिए उसको विधि निषेद लाभ नहीं होता ऐसे कहते हो सर्वे वत्व तत्व तो सब कुछ जानते है इसलिए उसको भी विधि निषेद लाभ किसके लाभ होता है अल्पज्य विधेयह अल्पघ्य के प्रति सारी विधियां होती है सर्वे विधेय अल्पज सेव सारी विधियां अल्पघ के प्रति ही होते हैं नो ह अन्दयोग ने बाल विदुषो अर्थाज पूर्ण जो अज्ञ पूर्ण जो अव्ञ और पूर्ण के लिए नहीं है के अल्प सारी चीजें तरीधिक कस्य विधि का किसको होता है अल्प्ञ सी न्यादीव्रह साम्य सी नान्य है तो तो तो उसी को मानेंगे शाप देने का सामर्थ्य भी होना चाहिए और जिसमें तो तो तो और सामर्थ्य साप वर देने की के सामर्थ्य के अनुकूल तप दोनों तप अलग अलग चीज है ज्ञानानुकूल तप अलग है और सिद्धि रुद्धि शाप, वर प्रदायक तप अलग चीज और कई बार देखने को मिलता है एक ही चीज मंत्र मंत्र वही है संकल्प के आधार पर निर्भर आप उस मंत्र का संकल्प में यदि आप वृद्धि सिद्धि चाह रहे हैं तो मंत्र वो वही देगा मंत्र से मुक्ति चाहते हैं तो ज्ञान देगा चीज एक है लेकिन संकल्प के वजह से फर्क अरे सभी में बारूदी तो है दिवाली आ रही है, है क्या उसमें सब बर और बारूद को देखो कैसे कैसे मिलाकर करके कैसे कैसे बना लेर पाठ हो जाता है कमाल अब कोई बुरा सुर करके ऊपर जाएगा वहां फटफट फटफट चीज एक चीज है सभी में उपाधि वसात जो है अलग अलग चमत्कार दिखा देता है मंत्र वही है संकल्प वसात सबका चमत्कार अलग हो जाएगा फल चीज वही रहेगा कहीं पर तो मंत्री अलग अलग हो जाते हैं तब का प्रक्रिया अलग अलग हो जाती है फल भेद पूर्व पक्षी लेकिन इस बात को ध्यान ना देते हुए कह रहे सिद्धांत दे जवाब देगा तप अलग अलग है सामर्थ्य की अनुकूल तप अलग है ज्ञानानुकूल तप अलग है तपसा जिज्ञासव प्रसन्न में कहा तब, तब को जानो है ना वो तप अलग, अलग है वो तब से ज्ञान मिलेगा और ये जो तब कह रहे हैं अलग है ये शारीरिक तप है कायिक तप है वाचिक तप है वहां तप से विचार वेदांत विचार वहां तप सबसे वेदांत विचार को ले लेकर निरंतर मानसिक वाचिक मानसिक, मानसिक तपो से क्या होता है रीति सिद्धि मिलते हैं शाप दे सकते हो वरदान दे सकते हो सब सामर्थ्य क्या है इन तपों से ही होता है शार तप शारीरिक वाचिक इसे के अनुसार करते हैं अनुष्ठान आदि कर तो और शीघ्र होता है इसमें इसे कहते हैं आदि के समान शाप और अनुग्रह देने का सामर्थ्य जिसके पास होगा उसी को मैं तत्व मानता हूं नान्य जवाब भाग्य देंगे साप अनुग्रह सामर्थ्य त्वित तिमर्थ्य फलम से सामर्थ्य यस्य जिसके पास है असौ तत्वित उसी को हम तत्वित मानेंगे पूर्व पक्ष यदि ऐसा है सिद्धांत यदि सिद्धांत यदि यदि आप ऐसा मानते तो तन्न ऐसा नहीं है क्यों सापादी सामर्थ्य रूपा फल देने वाला तप अलग तपस्व फल तन्ना यथापा तपस्व तप का फल है वह ज्ञान का फल नहीं है तत्वित तो ज्ञान का फल मोक्ष पाया हुआ आदमी है उसके अंदर शाप साप अनुग्रह किसे कोई लेन नहीं है न किस पर अनुग्रह करता है न इस वह तो नमे भक्तोस्ती भगवान भी कहते ना मेरा कोई भक्तोत्त को मेर मेर भी नहीं होता एक बार ऐसे ही बोल देते अगर कहते मम प्रिय ज्ञानी तू अत्यंत प्रिय का ज्ञानी को तो कई पर कहते मेरा कोई प्रिय नहीं दोनों बात कह देते दूसरे कहते नमे भक्त प्रणशति मेरा भक्त नाश भी नहीं होता मेरा भक्त भी है उसका नाश भी नहीं होता मेरा भक्त भी नहीं होता मेरा कोई प्रिय नहीं है परसवृद्ध बातें लगते हैं वैसा वैसा ही है। आ, है। है लेकिन आप पढ़ते किस रूप में बोल में स्थित होकर गीता भगवान भगवान कृष्ण एक रूप में नहीं है ना शुरू में तो साला है अर्जुन का साला है। तो था। तो शाला है शाला संबंध था गुरु हो गया शादी मानतम प्रबंधम बैठ गया अर्जुन वगैरह मैं आपके शिष्य हो रहा हूँ कृपा करो मेरे ऊपर ज्ञान दो तो गुरु हो गया फिर ईश्वर बन गया ईश्वर विराट रूप ने प्रदर्शन दिया अंत में शुद्ध ब्रह्म सब रूप में देखने को मिलता है सामान्य मानव संबंधी है गुरु रूप भी है ईश्वर रूप से भी है वहां समय डांटते हैं तो साला होकर डांट रहे अपने जीजा को नहीं अनारे अन्य जुष्टम स्वर्गम की जुनो फटकार रहे हैं वह साला बोल रहा है भगवान नहीं बोल रहे हैं, तो है अलग अलग दे समझना पड़ता कहा किस रूपये क्या उपलब्ध वृद्ध नहीं तो हो जाए सारी बात है इसलिए यहां भी कहते हैं ये जो साप अनुग्रह का सामर्थ्य ये तप का फल है ज्ञान का फल नहीं ज्ञान का तो मोक्ष होता है उस देने के सामर्थ्य तो सोगता नहीं है बल्कि उसको देने के क्या करोगे ज्ञान जब हो गया सर्व मिथ्या हो गया मिथ्या को क्या साफ दोगे जब मिथ्या हो गया तो साफ क्या देंगे मैंने स्वप्न में आपको किसी ने गाली दे दी अब जग गए जगने के बाद तो मारोगे मारो उसको कैसे मारोगे स्वप्न के पद जिस आदमी गाली दिया स्वप्न उसको मार सकते जगने के बाद मिथ्या हो गया ना है काम अब जो है नहीं इसको न मार सकते हैं ना नया कर सकते हैं ना अनुग्रह है ना शाप है ना कुछ भी नहीं कर सकते क्यों तो मिथ्यात् ज्ञानी के लिए जब सारा संसार मिथ्या हो गया वो किसको शाप देगा किस पर अनुग्रह करेगा अच्छा ज्ञान का फल मोक्ष होने के नाते मोक्ष मोक्षानंदर जगत मिथ्या होने के नाते है अनुग्रह के सामर्थ्य की जरूरत भी नहीं रह होता ही नहीं क्यों तो वो भी मिथ्या है देना भी मित्र है अनुग्रह करना आते तो तु तु तु तु भी आते अलग ही का फल समझना। पूर्व से देखने को मिल रहा है कथाएं महाभारत में बड़े बड़े महापुरुषों ने विश्वामित शाप दे शाप दिया दुर्वासा बड़े ज्ञानी लोग सबने शाप दिए किस पर अनु किया सैकड़ों कहानी है पुराणों मोक्ष तो में था मुक्ति जीवन मुक्त हुए लेकिन तत्व ज्ञान के अनुकूल तप के अलावा भी तप उन्होंने कर दिया ना उस तप का फल था शापर का सामर्थ्य उन्हें दोनों प्रकार का तप किया है शारीरिक कायिक वाचिक मानसिकता भी किया उन्होंने और विचारात्मक तप भी किया है दोनों प्रकार का तप किया अत दोनों प्रकार का फल मिल गया मोक्ष भी मिल गया और साप अनुग्रह सामर्थ्य भी मिल गया यह तप के निर्भर है आप केवल विचारात्मक तप कर रहे हैं तब केवल मोक्ष मिलेगा साप सामर्थ्य नहीं मिलेगा और केवल कायिक वाचक मानसिक तप कर रहे हैं फिर साप का सामर्थ्य मिलेगा लेकिन ज्ञान में मोक्ष नहीं उभ्याम करने वालों को ही दोनों प्रकार का फल मिलेगा व्यासादिव ये सिद्धांत कहेगा व्यासादे रामर्थ्यते तपसो बला कारणादन तपोज्ञान से कारण व्यासादिर भी सामर्थ्य दृश्यता है व्यासादि में भी सामर्थ्य दिखाई दे रहा है जैसे कहते हो तपसो बला तप का बल से ही सापादी कारण का तपो ज्ञान से देखो का क्या। कारण क्या सापादी कारणभूता जो तप है जो सामर्थ्य प्रदान करने वाला जो तप है उसके पेशा से ज्ञान को प्रदान करने जो तप है वो भिन्न है सापारी कारण अन्य तपो साप कारणभूता जो तप है उससे भिन्न तप है कौन सा ज्ञान का जो कारणभूता तप अत तप धातु भी दो बनाए व्याकरण में और तप संतापे तप संतापुर दोनों भिन्न भिन्न प्रकार का तप है ये सिद्ध कर दिया तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व यदि श्रद्धा है तपोरहित से तत्व ज्ञानों पर न घटेता यदि कोई कहे तपसा ब्रह्म जिज्ञासवरिषद में आया तो श्रुति तो कह रही है तब से रहित तो व्यक्ति को तत्व तो तो ज्ञान भी नहीं मिल सकता तब करेगा, तो निश्चित रूप से क्या होगा मिल जाएगा, मिल जाएगा? ऐसे पूर्व कहना चाहता है पर सिद्धांत नहीं, नहीं शापादी कारणार्थ अन्य तप से सत्यादी का सामर्थ्य प्रदाय तप से भिन्न तप भी होता है जो कि ज्ञान का तप है नैब पूर्व पक्ष का दोष का निवारण करते हुए शापादि का शाप और अनुग्रह का सामर्थ्य प्रदायक तप से भिन्न ज्ञान प्रदायक तप अलग है तरी तेसा व्यासादी नाम तो तत्व सापादी कारण कथम दृश्य तो ते पूर्व पक्ष कहता है क्या उसका मतलब वो लोगों को दोनों तप किया तो क्या? उसके मन में आशंका है व्यासादी लोग और खुद को देख रहा होगा मैं कौन सा तप कर रहा हूँ पता नहीं इसे जान लेना चाहना चाहता है कि व्यासादियों के पास कौन सा तप था कि उनके दोनों सामर्थ्य आ गया यह चालक होगा ये जानना होगा ऐसा कोई विलक्षण एक तप होगा जिसे दोनों मिल जाए चालक होते ना दोनों हमको मिल जाए आपने क्या किया था पता जिससे हमको सारा आपका मिला मिल जाए <laughs> अरे हमने कितने पापे ले पता होगा तो हाथ फेल हो जाएगा तुम्हारा कर ही नहीं अरे जो एक करके पाया वैसे दूसरा थोड़ा करके पा सकता है सबका अपना अपना कर्म अलग है वासना अलग है क्षमता अलग है सब चीज अलग अलग है इसलिए कहते हैं कि मैं देखो पूर्व पक्षी पूछ रहा है व्यासाद्यो तत्व कारण उनमें तत्व था शापा कारण तुम भी था दोनों के दोनों कथम दृश्य कैसे दिखाई दे रहा है इत्यासंक उभय तपस्व सब बाबा कहते तो दोनों प्रकार का तप किया ऐसे कोई एक प्रकार का तप नहीं किसे दोनों फल दे जाएगा हाँ शॉर्टकट नहीं चलेगा यहाँ दोनों तब करने पड़ेंगे ये दोनों प्रकार का फल चाहिए दोनों प्रकार का तप कीजिए चांदायण व्रत भी कीजिए है ना कभी कुछ कभी कुछ करना पड़ेगा और कभी जो है ब्रह्मचर्य साल में एक बार मंथ कर्म करना है अंत में आया मंथ कर्म और चांदी में भी अभी चल रहा है मंथ कर्म की प्रक्रिया जो साल भर में ज्ञात अज्ञात दोषों के निवारण करने के लिए मन था कर्म करना चाहिए ब्रह्मचारी को ताकि उस ज्ञान की शीघ्रता प्राप्त हो जाती है ऐसे वो भी करना अलग ज्ञान के लिए कर लेना और बाकी छाप अनुग्रह सामर्थ्य के लिए का वाचिक मानसिकता अलग कर लेना ये भी करो वो भी करो दोनों प्रकार फल आपको भी मिल जाएगा आप भी बराबर हो जाओगे थोड़ा कम सही कुछ तो बन सकते हो कि बनना चाहते हैं ना समस्या दुनिया में बनना और दूसरे को बनाने में लगे हुए हैं अधिकतर दूसरे को बेकूफ बनाने में लगे हुए हैं और खुद महान बनने में लगे हुए हैं ये दोनों ही गड़बड़ है बनना भी गड़बड़ है बनाना भी गड़बड़ है ये दोनों अज्ञानी के पहलू ये अज्ञान में ही होता है मैं कुछ बनना चाहता हूँ ये भी अज्ञान है मैं अगले को बेकूफ बना दे ये भी अज्ञान है ज्ञान बनो मत, बनाओ मत। मात मात बनो, बनाने मत मत बनाओ तो बनाने बली का बन रहा है तो दे रहे हो बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हो बनने दे रहे हो सहयोग दे रहे हो बनने में बनने के सहयोग देना भी तो पाप होगा ऐसा हम संघोपी ऐसे ऐसा के साथ संग संग भी दोष है। इसे सबसे बच के रहना पड़ता है ना न बनना ना बनाना बना। ना गुरु बनो ना किसी को कहो तुम गुरु बन जाओ भी गलत तो खुद नहीं बनने के दूसरों को क्यों कह रहे हो तुम बनो हम कोई बन रहा हो तो ना वो बन रहा है देखो उसको हाँ चले जाना बना हुआ है ना गुरु को तो उसके पास भेज देना नहीं किसी को बनने नहीं कहना आप गुरु बनिएगा मुख हिम्मत कहो क्यों फंसा रहे आजकल तो बनने को बहुत तैयार है उनके पास भेज जो आपके पास भेड़ बकरियाँ आ जाती है वो भेजते रहना रहना कौन परेशानी मोल ले मस्त रहो तो पूर्व से कहता है द्वयम यस्ती पूर्व ने कहा जवाब देते नहीं उनके पास दो ही प्रकार का तप था किसके पास द्वयम यस्ती तो से ही ज्ञान योजनी एक एक तथा तो कुरन ने कम लबते फलम दी दोनों प्रकार का तब जिसके पास है तमर्थ्य ज्ञान योजनी उसी के पास सामर्थ्य ज्ञान दोनों उत्पन्न होगा एक एक और जो व्यक्ति एक एक को कर रहा है तथा कुरन ऐसा करने से एक एकम फलम लबत है और एक एक फल को ही किर विचारात्मक तप करेगा तो पे फल पाएगा किल कहिपाचिक मानसिक तप करेगा तो उसका शाप और सामर्थ्य को फल मिलेगा दोनों प्रकार के तप करेगा तो दोनों प्रकार का फल मिलेगा